महाभारत शांति पर्व चु्रिशद्व्याय योग से परमात्मा की प्राप्ति का वर्णन व्यासुवाच पृक्षतस्तवत्पुत्र यथावधि साक्षे नुक्तम भयाम व्यासी कहते हैं सतपुत्र शोक तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने जो जहाँ ज्ञान के विषय का यथार्थ रूप से तात्विक वर्णन किया है ये सब सांख्य ज्ञान से संबंध रखने वाली बातें हैं योग बुद्धि मनसोरिंद्रिया आत्मनो व्यापी नस्ता ज्ञान में तुतम अब योग संबंधी संपूर्ण कृत्यो का वर्णन आरम्भ करता हूँ सुनो इंद्रिय मन और बुद्धि की वृत्तियों को सब ओर से रोककर कर सर्व्यापी आत्मा के साथ उनके एकता स्थापित करना ही योग के मत में सर्वोत्तम ज्ञान है। आत्मा इसे प्राप्त करने के लिए साधक सब ओर से मन को हटाकर कर दम आदि साधनों से संपन्न हो आत्मतत्व का चिंतन करें एकमात्र परमात्मा में ही रमण करें पुरुष से ज्ञान ग्रहण करें एवं शास्त्र भेद पवित्र कर्तव्यकर्मों का निष्काम भाव से अनुष्ठान करके ज्ञातव्य तत्व को जाने योगदोषा सद्य पंचयान कव योगित कामम क्रोधम च लोभम चय स्वप्नम च पंचम क्रोधम समेन नयते काम संकल्प वर्चना सत्वसंतना धीरो निद्रामुद ही विद्वानों ने जो के जो काम क्रोध लोभ भय और पांचवा सप्न ये पांच दोष बताए हैं उनका पुण्यत्याच्छेद करें इनमें से क्रोध को श्रम अर्थात मनोनिग्रह के द्वारा जीते काम को संकल्प के त्याग द्वारा पराजित करें तथा धीर पुरुष सत्वगुण का सेवन करने से निद्रा का उच्छेद कर सकता है धृत्याशिष्णोदरम रक्षे पाणीपादम चक्षुषा चक्षु श्रोत्रे च मनसा मनोवाचम च कर्मणाम अप्रमादा भयम चह्या प्रज्ञोपेवना मनुष्य धैर्य का सहारा लेकर शिष्ण और उदर की रक्षा करे। अर्थात विषय भोग और भोजन की चिंता दूर कर दे नेत्रों की सहायता से हाथ और पैरों की मन के द्वारा नेत्र और कानों की तथा कर्म के द्वारा मन और वाणी की रक्षा करे अर्थात इनको शुद्ध सावधानी के द्वारा भय का और विद्वान पुरुषों के सेवन से दंभ का त्याग करें एवं अग्निश्च ब्राह्मणाचार देवता प्रणमे इस प्रकार सदैव सावधानीपूर्वक आलस्य छोड़कर इन योग संबंधी दोषों को जीतने का प्रयत्न करना चाहिए एवं अग्नि और ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए तथा देवताओं को प्रणाम करना चाहिए शुक्रम भूतम भव्य सेवर जंगम साधक को चाहिए कि मन को पीड़ा देने वाली हिंसा युक्त वाणी का प्रयोग न करें तेजो मैं निर्मल ब्रह्म सबका का बीज अर्थात कारण है यह जो कुछ दिखाई दे रहा है सब उसी का रस अर्थात कार्य है संपूर्ण चराचर जगत उस ब्रह्म के ही अर्थात संकल्प का परिणाम है ध्यानम अध्ययनम दानम सत्यम हृरार्जम आचार संशु इंद्रिया निग्रह इतते ते तेज ते एक चर्धति तेज पापम चापकर्षति ध्यान वेदाध्ययन दान सत्य लज्जा सरलता क्षमा शौच आचार शुद्धि एवं इंद्रियों का निग्रह इनके द्वारा तेज की वृद्धि होती है और पापों का नाश हो जाता है सिद्ध्य सर्वाज्ञानं प्रवर्तते समझ सर्वेषु भूतेसु लब्धालतयन धूत पाप धूतपापा तेज तेजस्वी लघ्वाहारोजित इंद्रिय काम क्रोध वशे ब्राह्मण पदम इतना ही नहीं इनसे साधक के सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं तथा उसे विज्ञान की भी प्राप्ति होती है योगी को चाहिए कि वह संपूर्ण प्राणियों में समान भाव रखे जो कुछ भी मिले या न मिले उसी से संतोषपूर्वक निर्वाह करे पापों को धो डाले तथा तेजस्वी मिताहारी और जितेंद्रीय होकर काम और क्रोध को वश में करके ब्रह्म पद को पाने की इच्छा करें मनसियाग्रम समाहत पर्वरात्र मन आत्मे योगी मन और इंद्रियों को एकाग्र करके रात के पहले और पिछले पहर में ध्यानस्थ होकर मन को आत्मा में लगावे जनतो पंच इंद्रिय एकम छिद्र मिंद्रियम तथोश स्रवते प्रज्ञा दिते पाद आदि बहु कदम दिबहुदकम जैसे मशक में एक जगह भी छेद हो जाए तो वहाँ से पानी बह जाता है उसी प्रकार पांच इंद्रियों से युक्त जीवात्मा की एक इंद्रिय भी यदि छिद्र युक्त हुई विषयों ओर हुई तो उसी से उसकी बुद्धि हो जाती है। मनस्तोपुर तथ स्रोतम तत चक्ष च गि जैसे मछली मार जाल काटने वाली दुष्ट मछली को पहले पकड़ता है उसी तरह योगविदता साधक पहले अपने मन को वश में करे उसके बाद कान का फिर नेत्र का तदनंतर जिहा और घृण आदि का निग्रह करे तथे संयम्य मन से स्थाप ये तथा पोष संकल्पान मनोह आत्म निर्धार है यत्नशील साधक इन पांचों इंद्रियों को वश में करके मन में स्थापित इसी प्रकार संकल्पों का करके मन को बुद्धि में लीन बुद्धिन्द्रिया मन स्थापय यदिषंते मन श्रेष्ठान्यत्म प्रसिदंत संस्थाप्य तदा ब्रह्म प्रकाशते योगी पांचो इंद्रियों को वश में करके उन्हें दृढ़ता पूर्वक मन मन में में स्थापित जब छठे सहित ये इंद्रियां बुद्धि स्थित होकर प्रसन्न हो जाती है, तब उस योगी को ब्रह्म का हो जाता है। आदित्य वह योगी अपने अंतकरण में धूम रहित प्रज्वलित अग्नि दीप्तमान सूर्य तथा आकाश में चमकती हुई बिजली की ज्योति के समान प्रकाश प्रकाशस्वरूप आत्मा का दर्शन करता है सर्वक दृश्यते तंपस्य महात्मा ब्राह्मणाचि धृतिम्थ महाप्रज्ञा सर्वभूत सब उस आत्मा में दृष्टिगोचर होते हैं और व्यापक होने के कारण वह आत्मा सब में दिखाई देता है जो महात्मा ब्राह्मण मनीषी महाज्ञानी धैर्यवान और संपूर्ण प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले हैं वे ही उस परमात्मा का दर्शन कर पाते हैं एवं परमितम कालम आचरण संसित्रत आशीरोत्मता जो योगी प्रतिदिन समय तक अकेला एकांत स्थान में बैठकर कर भले भांति नियमों के पालन पूर्वक इस प्रकार योगाभ्यास करता है वह अक्षर ब्रह्म की समता को प्राप्त हो जाता है प्रमोह ब्रह्म आवर्तो घृण श्रवण दर्शन ही अद्भुत आत्परते शीतोष्ण मारुताकृति योग साधना में अग्रसर होने पर मोह ब्रह्म और आवर्त आदि विघ्न प्राप्त होते हैं फिर दिव्य सुगंध आती है और दिव्य शब्दों के एवं दिव्य रूपों के दर्शन होते हैं नाना प्रकार के अद्भुत रस और स्पर्श का अनुभव होता है ईक्षानुकूल सर्दी और गर्मी प्राप्त होती है तथा वायु रूप होकर आकाश में चलने फिरने की शक्ति आ जाती है प्रतिभा मोह, उपसंग्रह योगतः तत्विधनाधि भरते प्रतिभा बढ़ जाती है दिव्य भोग अपने आप उपस्थित हो जाते हैं इन सब सिद्धियों को योग बल से प्राप्त करके भी तत्व योगी उनका आदर न करे क्योंकि ये सब योग के विघ्न हैं अतः मन को उनकी ओर से लौटाकर आत्मा में ही एकाग्र करे परिचय हम कुरियाल तो ग्रिंग तथा चयक्षाग्रह जय नित्य नियम से रहकर योगी मुनि किसी पर्वत के शिखर पर किसी देव वृक्ष के समीप या एकांत मंदिर में अथवा वृक्षों के समुख बैठकर तीन समय सवेरे तथा रात के पहले और पिछले पर्व में योग का अभ्यास करें संध्यम इंद्रिय मना एकाग्रम चिंत नि मन द्रव्य चाहने वाले मनुष्य जैसे सदा द्रव्य समुदाय को कोठे में बांध करके रखता है उसी तरह योग का साधक भी इंद्रिय समुदाय को संयम में रखकर हृदय कमल में स्थित नित्य आत्मा का एकाग्र भाव से चिंतन करें मन को योग से उद्विग्न न होने दे ये नोपाए न शक्येत संयंत चल तम च युक्त निषेवत न चले तत जिस उपाय से चंचल मन को रोका जा सके योग का साधक उसका सेवन करे और उस साधन से वह कभी विचलित ना हो शून्य गिरी गुहा देवता यत न्यम शून्यगाराण च एकाग्र निवासार्थम उपक्रम एकाग्र योगी पर्वत की सुनी गुफा देव मंदिर तथा एकांतस्थ शून्य गृह को भी अपने निवास के लिए चुने ना भी उपेक्षको यथा लब्धालब्धे सबूप योग का साधक मन वाणी या क्रिया द्वारा भी किसी दूसरे में आसक्त ना हो सबकी ओर से उपेक्षा का भाव रखे नियमित भोजन करे और लाभ हानि में भी समान भाव रखें यसे इनम अभिनंदित जिनम उपवादक समस्तो सा प्यो भयो नाभि ध्या शुभा शुभम जो उसकी प्रशंसा करे और जो उसकी निंदा करे उन दोनों में वह समान भाव रखे एक की भलाई या दूसरे की बुराई न सोचे न प्रहेशेत लाभेशु नाभेशु ला चिंतित सम सर्वेश भूतेश सधर्मा मातरेस्वर हम कुछ लाभ होने पर हर्ष से फूल न उठे और न होने पर चिंता न करे समस्त प्राणियों के प्रति समान दृष्टि रखे वायु के समान सर्वत्र विचरता हुआ भी असंग और अनिकेत रहे एवं स्वस्थ सा आत्मन साधो सर्वत्र समदर्शि सन्मासान युक्त शब्द वर्तते इस प्रकार स्वस्थ चित्त और सर्वत्र समदर्शी रहकर कर्म फल का उल्लंघन करके छह महीने तक नित्य योगाभ्यास करने वाला श्रेष्ठ योगी वेदोक्त पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है वेदनाता प्रजा दृष्टि समलोषा कांचन एक मार्गेरसे पोहित प्रजा को धन की प्राप्ति के लिए वेदना से पीड़ित देख धन की ओर से विरक्त हो जाए मिट्टी के ढेले पत्थर तथा स्वर्ण को समान समझे विरक्त पुरुष इस योग मार्ग से न तो विरत हो और न मोह में ही पड़े अपे वर्णावकृष्टस्तु नारीवा धर्म कांक्षिड़ी ही तावप्य तेन मार्गे न ग्येताम परमाम कोई नीच वर्ण का पुरुष और स्त्री ही क्यों न हो यदि उनके मन में धर्म संपादन की अभिलाषा है तो इस योग मार्ग का सेवन करने से उन्हें भी परम गति की प्राप्ति हो सकती है अजम पुराणम अजरम सनातनम यद इंद्रियपलभे निश्चल जो महतो महत्तरम् तदात्मना पश्यत जिसने अपने मन को वश में कर लिया है वही योग्य निश्चल मन बुद्धि और इंद्रियों द्वारा जिसके उपलब्धि होती है उस अजन्मा पुरातन अजर सनातन नित्यमुक्त मुक्त अणु से भी अणु और महान से भी महान परमात्मा का आत्मा से अनुभव करता है। महर प्रयाचाण महर्षि महात्मा व्यास के यथावध रूप से कहे गए इस उपदेश वाक्य पर मन ही मन विचार करके एवं इसको भड़ी भाँति समझ जो इसके अनुसार आचरण करते हैं वे मनीषि पुरुष ब्रह्मा जी की समानता को प्राप्त होते हैं और प्रलय काल पर्यंत ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के साथ रहकर अंत में उन्हीं के साथ मुक्त हो जाते हैं ऐसे महाभारत ऐांत परमढ़ि मोक्ष धर्म परमढ़ी सुकानुप्रस्थि चौरिशद्विशत तमोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में सुगदेव का अनुप्रश्न विषय दो अध्याय पूरा हुआ